मालयम भगवत नमा शंकरम भगवान शंकराचार्य दर प्रणी उपदेश शिष्य को सीधा सीधा को बोध के बोध करने के लिए विवेक वैराग्य तो चाहिए उसके बिना तो तो नहीं होगा वही हो हो तो तो मेरा शरुप है समझना उसको अनुभव करना उसके लिए उपाय बताते हुए एक एक करके बताया जी प्रमाता रूप में तो हमको समझ में आता है कि प्रमाता मतलब होता वही एक ही चेतन अपना निर्विशेष निराकार अवस्था में रहते हैं उसको ब्रह्म बोलते हैं वही सभी के आत्मा रूप में बैठा हुआ है भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम आत्मा गोभा के सर्वभूता से स्थित होते समस्त भूत आत्म के आत्मा के रूप में नहीं बैठा हुआ हो और वही जो है आत्मा को दो आत्मा रूप में वो दो सबसे काम करते हैं आत्मा को साक्ष भी बोलते हैं आत्मा को प्रमाता भी बोलते हैं जब हम इंद्रियों के साथ लेकर तो के, के, के, के, के व्यवहार करते हैं तब एक-एक इंद्रियों के के के साथ साथ साथ करके हमारा नाम होता है दृष्टा, मन मनता बुद्धि के साथ विज्ञाता इस प्रकार से घाता, रसोईता इस प्रकार एक एक इंद्रियों के साथ उस चेतन की तादात्म होकर जब व्यवहार करते है तब जो है <coughs> उसका ऐसा नाम होता है इसको प्रमाता बोलती है। प्रमाता हैं। जिस के जिस के माध्यम से विषय का ज्ञान ज्ञान उत्पन्न उत्पन्न करता है, जो उत्पन होता है, होता वो उसमें गा देता है साक्षी उसी चेतन तत्व जो है उसी के पीछे बैठा हुआ है हाँ मैंने ये समझा कि प्रमाता तक समझ में आता है कि मैं इंद्रियों के माध्यम से परंतु जब आत्मज्ञान करने के लिए हम कोशिश करते हैं तब लगते है कि तो प्रामा, है। इंद्रिय नहीं के माध्यम से नहीं है वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है ऐसा शंका भी मन में होती है उसको लेकर के मन में बोले एवं सती असती प्रमा अश्वे कथम प्रमा दुर्मित क्योंकि आत्मा बुद्धि ज्ञान की आश्रय है परंतु आत्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञानात्मक जो क्रिया होता है इंद्रियों के माध्यम से आत्मा किसी कभी भी आश्रय नहीं है हम ऐसा बोलते हैं कि अज्ञान किस आश्रय में रहते हैं हमारे पास तो दो ही वस्तु है एक आत्मा और अनात्मा तो अनात्मा तो अज्ञान से उत्पन्न होता है तो इसलिए अनात्मा तो अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता तब हमको बोलना पड़ता है कि आत्मा कहीं ही आश्रम में रहता है क्योंकि जितने सारे अनात्मा वस्तु तो दिखाई दे रहे हैं वो अज्ञान कल्पित है तो जो वस्तु तो अज्ञान से कल्पित होकर उत्पन्न हो रहा है बाद में तो अज्ञान उत्काश्रय नहीं पहुंच सकता तो मानना पड़ेगा कि हमको जो है कि आत्मा अज्ञान जो है आत्मा के आश्रम में रहता है तो बाद में ज्ञान होने के बाद पता लगता है ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है आत्मा किसी का आश्रय नहीं है ना आत्मा किसी के आश्रय में रहता भी नहीं है कोई वस्तु तो का बोध तो बोलते तो देखो तो, उस समय में ये है की इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान तो प्रमाणिक ज्ञान है और जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो रहा है तो जो है वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं होगा इस प्रकार जो है अपने से भिन्न वस्तु हैं आत्मा के बारे में तो होता ही नहीं है तो संबंधित प्रमाण उत्पन्न नहीं हो पाएगा तो बोलते हैं प्रमागत में बोध उत्पन्न हो रहा है कोई प्रमा मतलब मैं कोई चीज को समझा अथवा नहीं समझा वो जिसके द्वारा हम समझते है वो जो है तथार्थ तो प्रमाण स्मृति इच्छा आदि पूर्वी आया अनित आया धातु का है ना। कोई व्यक्ति बाहर हमेशा स्थिर है और जो है मनुष्य चल करके यहाँ बैंक में बैठ के स्थिर बोलते हैं इस स्थिरता में है, धर्म है, है, है, है वो वो वो कोई भिन्न नहीं नहीं एक रहना बोलते बोलते हैं, हैं, चल क्या करके बैठा, हमेशा स्थिर स्थिर स्थिरता स्थिरता स्थिरता उसको लेकर में घनता होती, मतलब फलस्व गो अनित गतिपूर्वक आके कोई स्थिर हुआ अथवा जो नित्य स्थिर रहता है पहाड़ जैसा इस प्रकार से इसमें कोई स्थिरता के रूप में कोई भिन्नता नहीं है स्थिर रहना इसलिए बोलते हैं तुल्य व्याप दोनों जगह एक ही प्रकार जाता है तिष्टि मनुष्यः तिष्ट पर्वत स्थिर रहने पर उसको इस के तरह कहा जाता है तथा नित्य अवगत स्वरूप होते हुए भी नित्य स्थिर रहता है तो उसको पर्वत अतिष्ठी बोलने से क्या लाभ है अथवा सूर्य प्रकाश है व्यवहार तो तो में ऐसे प्रयोग किया जाता है इतना ही मात्र है व्यवहार में इतना प्रयोग किया जाता है प्रकाश का तो धर्म है एक दिया में भी है एक बल्द में भी है शुद्ध में भी है परंतु तो सूर्य नित्य प्रकाश शुरू कर हम इससे प्रयोग करते सूर्य प्रकाश है ना विरुद्ध थी फल सामान्य क्योंकि उससे जो बोध चेतना था इसके बोध होता है उस समझ, उस समझ में आता है वो फल रिजल्ट एक है अब बोल रहे अत्र आह शिष्य आज का पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है अवशिष्य निवगति स्वरूप निवगति स्वरूप आत्मन बोधस्वरूप आत्मा का कर्तिव न उपपद्य है मुख्य रूप कहना चाहते हैं नित्य बोध स्वरूप आत्मा में तो तो नहीं होता तो होता है जब मैं कोई लेकर के हूं। तो इस जब कोई के साथ हम कोई काम करते हैं तब हमें उस क्रिया उस क्रिया की कर्ता बनती है तो आत्मा तो असंग है वो तो कोई करण को पकड़ नहीं सकता तो उसमें करतित्व बुद्धि खास रहता है इसका लास्ट में जो शंका मोता हम करता है है तो बोलते तो बुद्धि आत्मा की नहीं है वो बुद्धि में है अहंकार उसको पुष्ट करते हैं नित्य अवगत नित्य बोध स्वरूप आत्मा का अभिक्रियता अभिक्रियो तो हमेशा अभिकारी होने के कारण कार्य करने असंग शरीर के साथ तो संघात में जब तीन शरीर के अंदर चेतना दिखाई दे रहा परंतु संघात के एक अवयव नहीं है सर्वोथ असंग है वो आत्मा तो शरीर के साथ शरीर की चेतनाता के साथ आत्मा की चेतना समाज में आने पर भी इस अवय मतलब अनेक चीज मिला करके जैसे एक चीज बनाना इस शरीर में सप्त धातु है सप्त धातु से मिल करके शरीर बना पंच महाभूत से बना है वो उस प्रकार आत्मा ना सप्त धातु के अवयव है ना पंच पांच पंच महाभूत वो सर्वतिक असंग जब असंग है तो कार्यकर्ण संघत से बिल्कुल अलग है तो तक्षादीनाम जिस प्रकार जो करपेंटर होते हैं कर्पेंटर से जो उनका जो इंस्ट्रूमेंट उससे अलग होता है सर्वदा अलग होता है परंतु कारपेंटर में अवयव होने के कारण वो क्या है कि वो अब अब उसका अवयव को पकड़ करके वो कुछ काम करते हैं तो मैं ये करता ऐसा बोल सकता है परन्तु आत्मा तो सर्वदा असंग है असंगत है तो कैसे उसमें तो विकारी होगा और भिकारी होगा तो नाशान भी होगा इसलिए बोलते हैं कि अभिक्रियवाणे असंग जो शरीर दिखाई पड़ता है कार्य हो गया स्थूल शरीर कारण हो गया सूक्ष्म शरीर असंगत तो उसके साथ संगत तो नहीं रहा इसलिए तक्षा दिन जिस प्रकार कि कर्पेंटर के साथ उसका असूला वसूला आदि का तो उसमें तो, तो आत्मा में तो कर्तित्व होना संभव नहीं है असंगत स्वभाव कार्य करने उपाधान है अब जो जो असंगत स्वभाव है जिस प्रकार वसूल जो कर्पेंटर होता है वो अपना असूल पकड़ने के लिए अथवा औजर हत्या को पकड़ने के लिए उसका अपना कर्तित्व तो बहुत होता जानता मैं इस काम करके मैं पैसा कमाऊंगा तब खाऊंगा उसको अंदर तो, तो संभव करके काम करते काम पैसा कमाते हैं तो परंतु आत्मा में तो असंगत जो वो ही, है करन, उपादाने, जो वो और के साथ तो कोई बाहर की कोई करण लेकर काम करे वो तो अनावस्था दूसरा तो क्यों तब उनके लिए कोई दूसरा को मैं कर, करना पड़ेगा उसको प्रेरित करना पड़ेगा क्यों तो जड़ है यदि संगत होगा संघात होगा तो अनित्य होगा न सुबान होगा जड़ भी होगा अब आत्मा असंग नहीं सकता तो हम एक तरफ आत्मा का बोलने के अशंग है और एक तरफ आत्मा में शास्त्रो की तू ब्राह्मण है तू ये काम कर ये काम करने से तेरे के फल मिलेगा तो अपने को जो है मैं कर्ता भोक्ता भी मानता हूँ इधर बात बोलने के आत्मासंगत है किसी के साथ इसका संभव ही नहीं है और जब कोई उपकरणों के साथ हमारा संजोग संभव नहीं है तब मैं स्वर्ग में जाके फल भोगूंगा कैसे तो फल भोग कर, कर, कर्म करना संभव नहीं है फल भोगना भी संभव नहीं है ये कैसे हो सकता ऐसे हो रहा है तब जाएगा। मतलब जर को काम में लगाने के लिए फिर कोई चेतन तत्व फिर वो भी जर होगा तो उसको लगाने के लिए कोई चेतन तत्व इस प्रकार से ये सिद्धांत के तो अनावस्था दोषाते हैं इससे क्या सिद्ध है आत्मा में परमार्थिक्वक्त तो तो नहीं है क्योंकि आत्मा कोई औजार पकड़ करके एक कार्पेंटर की तरह काम नहीं कर सकता वो के तो केवल शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है सर्वत असंग समझाने के लिए बोल रहे हैं असंगत स्वभाव कार्यकरण उपादान अनावस्था का सज्जता यदि उसमें कार्यकरण उपादान करने का सामर्थ्य आ जाता तब तो वहां पर अनावस्था तो उसके लिए कोई और चेतन तत्व चाहिए संघात हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा दूसरे के लिए होगा संघात पर जो है हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई संघात होता है मतलब अनेक चीज से मिला हुआ कोई वस्तु वो अपने लिए नहीं होता अपने, अपने नहीं हो सकता। वो. अनेक से मिला हुआ वस्तु दुष्ट के लिए होता है मकान कई चीज से मिल करके बनता है मकान मकान के लिए ही होता है मकान मालिक होता है कोई भी चीज शरीर अनेक चीज से बना हुआ था शरीर शरीर के लिए नहीं है या शरीर से भिन्न कोई चेतन तत्व है जिसको बुजुर्ग के लिए शरीर है वो चेतन तत्व शरीर एक नहीं है इसी प्रकार जिसको मतलब तो तो तो पकड़ने के लिए एक चेतन तत्व तो चाहिए नितम एवं संघ तत्व क्योंकि हमें दिखाई देता है क्या तक्ष हम जिसको बोल रहे हैं जिसको बोल रहे हैं जो करपेंटर कार्पेंटर बोल कोई एक विशेष शरीर को जिसके अंदर उसकी कला को जानता है जिस काम को मतलब आदि चलाने का कला जिसको है उस काम कार्पेंटर बोलते हैं तो करपेंटर क्या होता है तक्षा दिन तो कार्य कर नित्य में संघत वो तो कार्यकरण संघ के साथ मिला उसको बोला जाता है किसी को टीचर बोला जाता है किसको टीचर बोला जाता है किसी को पाचक बोला जाता है किसी को गायक बोला जाता है किसी को नायक बोला जाता है किसको बोला जाता है वो चेतन तत्व तो जब उपाधि के साथ मिल करके कोई काम करते हैं परंतु चेतन तत्व तो काम नहीं करते काम करते शरीर और उस शरीर की क्रिया को अपना करके हम वहां पे उस धर्म को अपना ही बोलाते गायक है पाचक है लाभ भी कटोरिया का, है इस प्रकार का लकड़ी काटने वाला है इस प्रकार शब्द प्रयोग करता है क्षादी नाम तू करने था था। का तक्षादी मतलब जो कोई व्यक्ति काम करते, करते हैं उसी है, उसके उसके है। को तक्ष बोलते हैं तो उपादान तो वो जब अपना असूलादि का ग्रहण करके काम असूला वो अथवा कार्पेंटर के लिए आजकल तो कई मशीन आए हुए हैं वो मशीन को चलाने में उसमान वस्ता नहीं है यानी कि शरीर के द्वारा क्रिया होती है उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी है आत्मा तो नित्य तो बोध स्वरूप है उसमें तो अभिकारी है वो कार्य कर उसमें तो समय तो, तो यही हमारे लिए समझ है मैं करता हूँ मैं जानता हूँ मैं इसको मैं इसको किया उनको ये पता नहीं है कि करने वाला अकेला नहीं होता परंतु तो हम अपने मैंने किया भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण में, में बोलते हैं हैं महाबाहो किसी भी कर्म को करने के के लिए पांच व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। क्या, -क्या अधिस्थान तथा विविध से पृथक चेष्टा दैवम से पंचम एक शरीर अधिस्थान तथा उसमें कर्तव्य तो बुद्धि में अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग करण इंद्रिया विविध चेष्ट प्रत्येक ये सब पांच काम व्यक्ति मिल करके कोई काम को पूरा कर शरीर वांग मनोभित कार्य प्रारूप बते न्याय व विपरीतम व पंचर से मन से बुद्धि से जो भी काम हम करते हैं चाहे वो शास्त्री हो चाहे अशास्त्रीय पार्थिक कर्म हो चाहे इन सभी में ये पांच करके काम करते हैं परंतु जो अभिवेकी व्यक्ति है वो केवल बोलते है मैं ही करता हूँ पेड़ो तो मैं ही बोकता हूँ कोई बोकता है यहाँ पे वो यही पूछ रहे हैं यहाँ पे यह आत्मा तो असंग है आपने समझा इतना देवत तो आत्मा में जब असंग है तो करते तो बुद्धि कैसे आ जाता है और आत्मा तो कोई वसूला को पकड़ नहीं सकता जैसे एक कोई मिस्त्री को तो तो तो तो तो तो संघात नहीं है, है। तो समझा भी था इतना समझा गया तो आ जाता है कैसे काम करता है यहाँ पे तो ये आना संभव नहीं है बस इसी को समझाने के लिए इतना प्रयास करें तक शादी नाम तू कार्य करने नितम संघात समिति उपादान वो शरीर जो थी कोई औजार हथियार लेकर के काम करते हैं उसमें तो बस नहीं है परंतु तो आत्मा में करत न उपते कर्ण उपाधेय करणप जब कोई व्यक्ति औजर हत्यार को पकड़ ही नहीं सकता तो वहां पर कर्तित्व होना तो संभव ही नहीं है देखिए बाहरीकरण उपकरण को छोड़ दीजिए इंस्ट्रुमेंट को हम लोग जो है सूक्ष्म शरीर को अंत अंतकरण बहिष्करण बोलते हैं मतलब इंद्रिया इंद्रियों को करण बोला जाता है करण क्यों है उसके द्वारा हम काम करते हैं तो ये जो हमारा शब्द स्पर्श रूप, रूप रूपी जो पांच विषय है को प्रकाश करने लिए शोत्रे, तो पांच इंद्रिय है ये तो करण है इस करण को आत्मा कैसे पकड़ेगा तो असंत वो तो असंग तो है और जब करण को पकड़ेगा नहीं तो वह दृष्टा मंत्र प्रमाता कैसे बनेगा आपने कैसे बोलता आत्मा प्रमाता ये जो है शिष्य के प्रश्न मतलब शिष्य को अभी सूक्ष्म दृष्टि खोल रहा है धीरे धीरे अपने धीरे धीरे सूक्ष्म दृष्टि खोल रहा है उसने उनका यह प्रश्न है जो सर्वत असंग स्वभाव है जो किसी के साथ कभी मिलता ही नहीं है जिसको किसी को पकड़ने का किसी को त्याग करने का नहीं काम नहीं है कर नहीं सकता है कि पूर्ण व्यापक है इसलिए किसी को छोड़ नहीं सकता और उसका अपना कोई करण नहीं है हाथ पैर नहीं है इसलिए उसको किसी को पकड़ नहीं सकता उसमें कर्तित्व वोतृत्व कहां से आएगा यह पर तो, तो परंतु तो तो नही कर सकता तो कर्तव्युक्त तो तो चाहिए करण उपाध्य कोण ग्रहण करना को पड़ेगा तो तो तो करन जब करते तो तो हो तो तद उपाधानिया यदि वो करण ग्रहण करके काम करता है तो आत्मा अभिक नहीं हो सकता तदुपादान में वो विक्रिया एवं वो एक विकार है आपको मान लीजिए कुछ भी चलना एक विकार है पढ़ना एक विकार है सुनना भी एक विकार है सब एक विकार है इंद्रिय संबंधित विकार मन में विकार अच्छा भी हो सकता है विकार बुरा दिशा में भी हो सकता है कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रिया काम कर रहे वो भी एक विकार है आत्मा में नहीं है ये सब चीज शुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए पठन पठन करके जो आत्मा को समझना है परंतु आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त है आत्मा आत्मा में कभी बंधन आया ही नहीं तो उसको समझाने के लिए कैसा धीरे धीरे करके बच्चे को समझा रहा है यह तो असंगत स्वभाव करण अनुपाधान करतृत्व तो करण यदि ग्रहण नहीं कर सकता तो उसके अंदर कर्तित्व नहीं हो सकता करणादान तब उसको करण ग्रहण करना पड़ेगा तद तुम जब ग्रहण करोगे पेड़ोगे कुठार लेके खाना बनाओगे तो विक्रिया है थोड़ी देर बाद हम तंग जाते हैं अच्छा निर्णय आराम करते हैं किस प्रकार जो है तथी जो विक्रिया है इसको सब तो समझ में आता है स्पष्ट तद उपादानिक्रिया तत्कर्तित करनातरम उपाध्य इसलिए जो वहां को लाना पड़ेगा आपको तब तो क्या करना आत्मा तो उसको पकड़ नहीं सकता आत्मा का हाथ पकड़ आज कल संचालित किया जाता है, लग रहा है देखने में वही काम कर रहे हैं परंतु उसको संचालित करने के लिए कोई एक तंत्र कोई एक स्वतंत्र के पीछे चाहिए इसके बिना होना संभव नहीं है जंतर नहीं चल सकते इसी प्रकार आत्मा में कर्तित्व लाने के लिए फिर उसके पीछे कोई एक स्वतंत्र लाना पड़ेगा तद उपादान में विक्रिय तत्व उपादे अनावस्था यदि तत्पाधान अपनी अन्न दु है अपरिहार्य दश है वो जो है अनावस्था दोष अनुश्चित ही आ जाएगा अथ अन्न आत्मा न क्रिया कार्य अथवा दुष्ट एक आत्मा को मान करके वो इस आत्मा से काम करवाता है जैसे ऐसा मानोगे आदि थे उस आत्मा के पीछे कोई दूसरा होगा जो इसको जिसके रहने के कारण जिसका राजा पीछे बैठे रहते रहने के कारण वो प्रजा अथवा नौकर आदि काम करते रहते तभी तो एक मानना पड़ेगा जो अपने आप अपने को प्रकाश कर सकते हैं वो सर्वथा असंघ ही होगा असंगत किसी के साथ आध्यात्म नहीं करेगा विद्यमान रहेगा सब में परंतु असंघ रूप में विद्यमान रहता है अन्य सत्य सिद्धत्षयत्व सिद्धत्व अभी अनुसुद्धत्व का नहीं बन सकता है तो जन्म दूसरा कोई भी होगा यदि वो स्वतंत्र है अपने आप प्रकाश कर है तो उसी को हम आत्मा बोलते हैं वही आत्मा है और वो वास्तविक उसमें प्रमात कर्तृत्व भोक्तृत्व यहां तक भी साक्षित भी आत्मा में नहीं है वो तो अकेला ही है दृष्टा कोई आई नहीं वहाँ पे ये सब शब्द है वस्तु जब ये पेन है, इसको मैं एक काला रंग ये जिस, जिसके रहने के कारण बुद्धि में बोध उत्पन्न हो पाया वो उसके पीछे साक्षी है आंख तो केवल इतना ही बोल दिया एक काला रंग की एक लंबा देखने वाला एक वाल इतना ही मतलब इसका फॉर्म एंड कलर को आंख आता देते तो हमारे संस्कार बताते हैं और फिर इस पेन को मैं जाना वो क्या करता है बुद्धि में जैसे ही पेन इस पेन को मैं जाना जैसे बुद्धि उसको प्रकाशित करते मैंने जाना इस प्रकार से वो असंगत तक तो कुछ करता नहीं है उनके विद्यमान से ऐसा होता है यदि वो भी इस कारण को उपयोग कर्त करण को धनात्मक करता तो विकारी हो जाता जिस प्रकार कोई व्यक्ति वसूला चलाते समय खाना बनाते समय चलते समय किसी काम करते समय थोड़ी देर में थक जाता है यानी कि विकारी है जो विकारी वस्तु तो नाशन भी होता है परंतु आत्मा तो उठस्ट नित्य वस्तु तो है वहाँ पे तो विकारित्व तो नहीं है इसलिए इस प्रकार और यदि उसके किसी को एक मानोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अनावस्था दोष होती है वास्तविक करते आत्मा के धर्म भी नहीं है यदि करतृत्व तो भोक्त आत्मा के धर्म होता तो कभी उससे जिस वस्तु उस का जो पारमार्थिक धर्म होता है ना, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते मान लीजिए एक कोयला है जो काला रंग के है, उस काला रंग कोयला को कितने बार नदी में नहाने से वो सफेद होगा कभी भी नहीं होगा केवल मात्र जल जाने पर मतलब तब अब कैला कोयला नहीं बोलेंगे तब उसको राख ही बोलेंगे वो राख बोलेंगे उसको वो सफेद दिखे दिख इसी प्रकार नहीं आत्मा न अन्नत अचेतन वस्तु सब प्रमाणक दृष्टम आत्मा से भिन्न करके अन्न कोई वस्तु चेतन अथवा अचेतन स्वयं प्रमाणक जो आपने आपको प्रमाण कर सकते हैं ऐसा तो नहीं दिखाई देता है केवल आत्मा ही कोई नहीं आत्मा, वन्न। आत्मा से भिन्न कोई एक अचेतन वस्तु अचेतन वस्तु सब प्रमाणक अपने आप अपने प्रकाशित कर पाए नहीं देखते एकमात्र आत्मा ही कर सकते हैं वस्तु नहीं कर सकते सर्वं प्रमितं इसलिए कोई विषय है है जिसका होता है कि मैंने इस मधुर शब्द गाना सुना मधुर आवाज को सुना अथवा पहाड़ में खटर खटर आवाज रहा है मैंने वहां पे कोई तोड़ रहा है उसका आवाज सुना इस प्रकार यह यहाँ पे हम शब्द बोल हमने सुना इसको सुनने के बाद इसमें जो आपका तो बोध उत्पन्न होता ये अवगति है इसको फल अवसान में इस फल अवसान के जो वृत्ति होते हैं यदि ये अवगति तब यह प्रमाता भिन्न अन्न किसमें होता है दो में बोला एक ही शुद्ध आत्मा एक साक्षी प्रमाता और निर्विशेष एक ही चेतन तत्व को बोला जा रहा है जो प्रमाता की क्रिया को प्रकाश करता है वो साक्षी जब प्रमाता की कोई क्रिया नहीं है तब तो उसको साक्षी भी नहीं बोलेंगे जैसे में परंतु अपने अस्तित्व तो, तो हमेशा रहता है इसलिए आप बोल रहे हैं कि अवगति आत्मा न अन्न ये बोध यदि आत्मा से भूमत उसका किसी को होगा आत्मा एवं असंगता वो आत्मा यदि असंग न परार्थ हो तब तो क्या हो जाएगा अपने लिए होगा संघात पढ़ के लिए होता है और असंगत जो अकेला है वो अपने लिए होता है ऐसा सिद्धांत है तो उसी को आत्मा बोलना पड़ेगा तभी उसको आत्मा नहीं बोलेंगे तो तक जब तक ही नियो नाम सार्थता में तुम सकना शरीर इंद्रियो मन मिलकर के तो तैयारी होता है वो सार्थ नहीं होता वो परार्थ होता है चिंता में दिखाई देता है यहाँ पे हमको समझ में नहीं आता यहाँ पे हमको समझ देखो तो मकान में देखो दुकान में देखो अथवा किसी जगह पे कई चीज मिला करके कोई वस्तु बना हुआ है जो वस्तु बना है वो वस्तु उनके लिए नहीं होता वो दूसरे के लिए होता है उस दूसरे को उपयोग में आता है इस प्रकार मान लीजिए कपड़ा कहीं कहे कभी कहे कि हम कपड़ा पहनूंगा हो सकता है क्या अनेक पंतु को आतान बितान करके कपड़ा उत्पन्न होता है वो कपड़ा किसी दूसरे के लिए मतलब मनुष्य शरीर के लिए होता है इसी प्रकार कपड़ा कपड़े के लिए नहीं होता मकान मकान के लिए नहीं होता इस प्रकार यदि आपके जो परमात्मा आप में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अवोग बोध आत्मा कहीं है वो अपने को स्वयं प्रकाश है यदि इस प्रकार बोध यदि आत्मा में क्रियात्मक उत, बोध उत्पन्न होगा तब तो उसके लिए पीछे भी एक मानना पड़ेगा वो तो क्रियात्मक जो बोध होता है वो बुद्धि में होती है और उसमें अहंकार मदद करता है तब मैंने इसको जाना और साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो जाता है वो तो क्योंकि अहंकार अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाता वो साक्षी भाषा है वो साक्षी उसको प्रकाशित कर है हाँ, मैंने इसको जाना तो हम बोध हो जाता है इसको इसको जाना इसको हम बोलते है, घर व्यापार तो को प्रकाश करता है इसलिए आत्मा है वो असंगत सार्थ से आत्मा परार्थ वो अपने लिए है आत्मा परार्थ नहीं है निय विषय नाम अवगन तुम शक्न शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अथवा जो विषय आपको दिखाई पड़ते है पंच महाभुद से बनाए वो इस प्रकार से बना हुआ जो वस्तु होता है ना वो अपने लिए होगा एक कभी नहीं दिखाई देता एक अभी नहीं होता है अवगन तुम सकन समझ आता है अवगति अवसान प्रत्यय अपेक्ष सिद्धि क्योंकि अवगति अवसान इस मुझे ये बोध हुआ इस प्रकार वृत्ति जो उठता उसकी अपेक्षा से बोध सिद्ध होता है प्रमि सिद्ध होता है तो इसीलिए तो जिसमें वो क्रिया हो रहा है वो प्रमात है वो है अंत करता है वृत्ति है परंतु वो असंघात है शुद्ध आत्मा उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है यदि होता हम अहंकार को आत्मा मान लेते हैं यदि होता तो आत्मा भी विकारी होता तो आत्मा उसके साथ मिला हुआ होता। तो बोल देते हैं, मैं बीमार। शरीर की बीमारी को मैं अपना मान देखने वाला हूँ तो मैं वो कैसे हो सकता हूँ ये सारा चीज को मुझमें संबंधित ज्ञान उत्पन्न हुआ संबंधित ज्ञान मुझे उत्पन्न हुई ये मुझे समझ में आ रहा है तो तो तो जब ज्ञान मुझे उत्पन्न हुई, तो ये तो एक हो वो वो है, वो नित्त है, वो है। इस प्रकार से मुख्य रूप से दीघ दृष्ट विवेक के माध्यम से जहां तक हमको दिखाई दे रहा है जहां तक हमको समझ में आ रहा है अंदर की बात बाहरी दृश्य में तो कोई समस्या नहीं है पुस्तक हमारे सामने है पुस्तक से भिन्न कोई दिक्कत नहीं है परंतु अंदर वृत्तियां उस वृत्ति का कौन है और वृत्ति को मैं समझ कैसे रहूं जहां तक इस प्रकार हमको दृश्य रूप में सामने दिखाई दे रहा है वो सब दृष्टा से भिन्न है कल भी मैं बताया था दृष्टा जो जो दृश्य बन जाएगा तब तो कोई दृश्य सिद्ध ही नहीं हो पाएगा कोई दृश्य सिद्ध नहीं हो पाएगा अथवा के लिए अन्य दर्शन रूपी क्रिया तो शरीर के माध्यम पर दृष्टि क्या होता है एक मनोवृत्ति है एक मनोवृत्ति वहाँ क्या है मनोवृत्ति उठ करके वो वृत्ति उस इंद्रियों के माध्यम से बाहर कोई वस्तु होता तो है उसको जा करके घेरता है घेर करके फिर वापस बाप, आता है वापस आकर के फिर चित्त घूम के क्या देख कर बोलते ही चित्त तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है अरे ये वस्तु है ये जितने सारे क्रिया हो रहा है ये प्रमाता में हो रहा है आत्मा की विद्यमान समय हो रहा है आत्मा वो जो वृत्ति बाहर जा रहे हैं उसमें भी आत्मा अनुसूत है क्योंकि आत्मा तो पूर्ण व्यापक है आत्मा नहीं जा रहा वृत्ति ढाई के जा रहा है उसमें आत्मा अनुसूत है तो क्या होता है वृत्ति जा करके फिर वापस आता है तो लगता है कि मैं गया मैं देखा मैं सुना मैं जाना परंतु तो आत्मा की व्यापकता के कारण ऐसा प्रती है परंतु तो आत्मा में कोई क्रिया नहीं है इस प्रकार से प्रमाता प्रमाता के पीछे साक्षी साक्षी के पीछे शुद्ध व्यापक चेतन कुकृष्ट आत्मा जो इसको समझना यही मेरा पारमर्थिक स्वरूप है व्यवहार तो करते हुए भी व्यवहार कहाँ पे हो रहा है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना चाहिए कि व्यवहार हो रहा है यहाँ हम इसके साथ आध्यात्मिक अज्ञान से कर लेते हैं इसी को अविद्या बोलते हैं बार-बार को दिखा रहे तो आपने की आपने आप होता है सत्य वस्तु है वही पे हमेशा विद्यमान है अज्ञान के कारण एक अर्तित्व तो भोक्तित्व तो बुद्धि हमारी असंगता को समझने नहीं देते हैं जैसे ही एक भोक्तित्व कहाँ पे हो रहा है ये मन और अहंकार बुद्धि और अहंकार मिलकर के कर्तित्व तो मान्यता दे रखा है ये मान्यता छोड़ दो व्यापक फिर आगे देखिए बोलते हैं अवगत न कस्ित प्रत्यक्षादि प्रत्यंतरम अपेक्षा थी वो बोलते हैं शिष्य बोल रहे हैं किंतु शरीर को देखने के लिए देहस्व अवगत न कश्चित प्रत्यक्ष अपेक्षा तो, मैं शरीर हूँ तो ये तो अपने आप ही होता है, कोई ब्रिक्षी, ब्रिक्षी अंतर जैसा तो क्या है वहां पर जाकर के शब्दात्मक वृत्ति स्पर्शात्मक रचनात्मक घृणात्मक वृत्ति होते हैं परंतु शरीर के लिए तो कोई ध्यस् अपने शरीर के मतलब तादाद में इतना हो रहा था कि शरीर के लिए हमें कोई वृत्ति होती है ये हमें समझ में नहीं आता तो इसलिए हमको लगता है अपने शरीर का ज्ञान के मैं कैसे मैं हूँ ये बूथ कैसे हो जाते हैं तो कोई वृद्धि नहीं होती बोलते अवश्य तन में रहता है वो वृद्धि आप देखिए कि बचपन से मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य ऐसा हम जप नहीं करते हैं परंतु जन्मांतर संस्कार इतना प्रबल होता है कि जैसे थोड़ा तो मतलब बॉडी आइडेंटिफिकेशन आता है तो वही बताना छोटा बच्चे में इतना नहीं होता जैसे ही बुद्धि खुलते हैं जन्मांतरित संस्कार आता है तुरंत बूथ को पकड़ लेता है अवगत हो नक प्रत्यक्ष मैं हूं इस प्रकार बोध में और कोई अलग करके वृत्ति को बनाना नहीं पड़ता ऐसा शिष्य को लगे रहा है बारह जागृति एवं ठीक है जागृत काल में तुमको तो कोई वृत्ति अलग नहीं बना पाता वृत्ति सुस्तु दे प्रत्यक्षादी प्रमाण अपेक्षा एवं परंतु एक मृत शरीर बोलो और एक सुषुप्त शरीर के बोलो वो जो शरीर है ना वो किसके तरह सिद्ध होता है वो, वो मृ, मृत, मृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति उस प्रत्यक्ष प्रमाण के अवस्था में जो बिगाड़ का चार पाइम पड़ा हुआ है उससे भिन्न कोई व्यक्ति उसको देख करके नहीं चाहिए तो, तो अभी सो रहा है इसको अभी जगाया नहीं जाना चाहिए जगाना नहीं चाहिए मतलब तो उसका अपने कुछ नहीं कर सकता सिर्फ बोलता है ठीक बोला तुमने जाग्रति एवं अवश जागृत अवस्था में तो ठीक है अलग करके कोई मृत्यु बना किंतु तो इतना तादात्मता हो रखा शरीर के साथ की हमेशा हम शरीर ही भाव रहता है इसलिए अलग करके कोई मृत्यु बनाना नहीं पड़ता परंतु वही व्यक्ति का शरीर जब मर जाता है अथवा शरीर से सूक्ष्म शरीर वियोग हो जाता है अथवा जब गहरी निद्रा में सोता रहता है उस शरीर का भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वो शरीर भी प्रत्यक्ष प्रमाण के दरा सिद्ध होता है हमारे शरीर हमको दिखने के लिए हमको समझने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती अंधेरे में भी हाँ मैं हूँ ये हमको समझ में आ जाता है ठीक उसी प्रकार इंद्रियों का भी इंद्रियो तो इंद्रियो गम्य वस्तु है ही नहीं इंद्रियों अत इंद्रिय है इसलिए इंद्रियों को देखा नहीं जा सकता यदि इंद्रियों को देखा जाता तब क्या होता कि जो है जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म निकल के बाहर जाता है तब उस समय हमको दिखाई देना चाहिए था पंत नहीं दिखाई देता यानी कि वृत्ति तो, तो, तो, तो, तो मन में बनती है तो मन तो उस समय सो गया केवल चित्त में जगा हुआ है इसी प्रकार से सुषुप्ती अवस्था में देह के प्रत्यक्ष प्रमाण के अपेक्षा से सिद्ध होते हैं उसी प्रकार जो है स्वी अवस्था में इंद्रिय भी काम नहीं करता है। कुछ नहीं है तो देख करके बोलता एव शब्दय देता प्रत्यक्ष जो विषय है शब्द स्पर्श रूप और ये जो है आकाशवायु अपनी जल पृथ्वी देह इंद्रिय आकार परिणता वही शरीर और इंद्रिय आकार में परिणत हुआ सूक्ष्म शरीर तर्मात्रा से बना हुआ है स्थूल शरीर महाभूत से बना हुआ है ये पंच महाभूत शब्द रस गंध और शब्द एक एक विषय के प्रकाश कर पाते हैं ये सब आत्मा से बाहर है बाह्य एवं शब्द आदि इंद्रिय आकार परिणत शरीर की तक पड़ रही थी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अपेक्ष ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के शब्द प्रत्तक्ष के द्वारा प्रमाण तो व्यापार कर पाता है इसलिए आत्मा प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता किंतु आत्मा के रहने के कारण प्रमाण व्यवहार कर पाता है इसी से आत्मा की सिद्धि हो जाती है आत्मा के अवस्था बोध हो जाते हैं इसीलिए इंद्रिय मतलब इंद्रियों की व्यापार प्रमाण की प्रयोग के फलस्वरूप जो गोद उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रमिति मतलब उसी को अवगतिम यहाँ अवचन इससे कम अवगति बोलते हैं अवगति आत्मज्योति, ये जो है, वो अब जो मतलब शरीर इंद्रियो मन बुद्धि की व्यापार को देखने वाला और शरीर इंद्रियो मन बुद्धि का तरह जो बोध उत्पन्न हुआ उसको देखने वाला साथ वो जो अवगतिया है एक दो प्रकार एक दृष्टि है एक लौकिक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि लौकिक दृष्टि में परिवर्तन हुआ वो है को हैं कभी नहीं स्वयं सिद्ध था उसको जानने के लिए फिर किसी की आवश्यकता नहीं वो अपने आप अपने को प्रकाश कर सकते हैं आत्मा ज्योति स्वरूप है वही जो है स्वयं प्रकाश आत्मा ज्योति स्वरूप है इस प्रकार से इसको यहीं पे रखते हैं फिर कल देखेंगे दे इसको फिर आगे तब तो हमारा पार्ट समाप्त हो जाएगा थर्ड पार्ट में देखेंगे क्या देखें। जहां तक हम विषय रूप में देखते हैं समझते हैं वहां तक मैं नहीं हूं वो दृश्य है मैंने एक बार दृश्य विवेक को पढ़ा था हम लोगों ने कलकत्ता दिग्ध विवेक हमेशा जागृत रहना पड़ता है कि कहा तक दृश्य कोटे में आता है दृश्य नहीं हो सकता उसी को घुमा घुमा के लिए थे हम लोगों ने 34 34 नेंग भंग तरला प्राणा चमन धनशिना स्तोकान जो उत्ताल तरंग दीनाफूर्ति प्रियालेशो समुझे तरज उपरित होना चंचल भोगशब्दर्त हो होता है कि अत्यंत तो, उन्नत तरंग भंग तरला, भोग तर भ समुद्र में निरंतर लहर उठ रहा है टूट रहा है ऐसा ही भोग वस्तु भोगुष स्थिति है और प्राण भी जो है इंद्रियां भी है सनाधनशील भगवान की सृष्टि के, के तुरंत में हमारे इंद्रियों की अथवा हमारी दृष्टि की तो थोड़ा थोड़ी दिन के लिए है किसी समय किसी नहीं थोड़ी दिन के लिए दिन जो भी थोड़ी दिन के लिए रहता है अथवा प्रियो वस्तु के साथ रहना वो भी बहुत थोड़ी दिन मतलब संसार में प्रिय बोध उत्पन्न होने के बाद वस्तु को प्राप्त करना भी बहुत ही मतलब पूर, पूरा के जन्मांतर तथा अनितता से घिरा हुआ है और वहाँ पे सार कुछ नहीं है वो हमें सुख नहीं दे सकता है वो अल्टीमेटली दुख में ही परिणत होता है परिणामता पर संस्कार दुखवृत्ति विरोधा में भी भी के व्यक्ति व्यक्ति रूपी है है इस प्रकार बुधा, वो तो बुधा, इस प्रकार प्रकार बुधा बुद्धिमान जो लोग इसको समझ करके लोग को इस चीज को समझाने के लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं है लोक अनुग्रह पेशा लेन मनसा हित की अनुरक्त मन के द्वारा जत्न समाधि यता है उसमें तो बस अपने आप भी समझो ठीक थी और जो व्यक्ति है जो बिना कारण इसके अंदर हमेशा होता हुआ भी बेचिरा हमेशा दुखी रहता है इस चीज को जब आप समझ जाता है कि बाहरी विषय भोग की लालसा से और दिन दुखी रहता है जिंदगी भर थोड़ी देर के लिए भागवत में कथा जैसा आता है कि नीचे शेर भगाया भगाया जा रहा है वो एक पेड़ में चढ़ गया पेड़ में चढ़ करके जब ऊपर देखा तो देखा ऊपर से एक सांप आ रहा है, और इस बीच में उस में उस पेड़ एक मधुमक्खी की, की जाला भी था उस मधुमक्खी के जाला तीन चीज देखिए मधुमक्खी के काटने की डर ऊपर सांप से काट का काटने की डर और नीचे शेर की डर इस बीच में बेचारा जो है हाथ में लटका हुआ किसी तरह से पेड़ में लगा हुआ है इतने में एक बूंद उस मधु का रस उनका शायद में तब कहीं गिरा उसको लेकर चाट रहा है, उतना ही है इतना ही सुख है नीचे जो है बीमारी की परेशानी ऊपर से जो एक भोग भोगबारा इच्छा और इस समय में पटक जाओ मर जाओ हाथ छूट जाओ मैं गिर जाओ कोई गारंटी नहीं है मृत्यु दबच लेगा उस समय कोई एक वस्तु अचानक मिल गया मनो मनोकल्पित तो उससे हम सुख करते हैं संसार की जो है भोग स्थिति ऐसी विषय क्या करना चाहिए अभ्यास में मन को लगाना चाहिए इसको कहते हुए अगला श्लोक को बोलते हैं सौदामिनी चंचला आयुर्वायुटिताज पटली जौवन लास्त नुभृता इकल्यवत जो गे स्थ सदुभे बुद्धिवबु बुद्धिवुध घ वितान मध्य विलसत सौदा मिने चला आयुर्वायुटिताब्जपटली भंगुरा लोला जौवन लाल सातुृता कैल्य दुर्ुत योगे स्थर्य साम सिद्ध शुलभे बुधा मतलब मतलब भोग विशेष विशेष मेघ मेघ के बीच में उसके अंदर प्रकाशित हो रहे सौदामिनी विद्युत की तरह चपल चंच चंचला एक क्षण चंच के लिए प्रकाशित हो करके जिस जिस प्रकार भोग वस्तु क्या है उसको कह रहे हैं कि घनघोर बादल के बीच में जो अचानक एक विद्युत चमक जैसा दिखता है इतना इतना ही है, इतना है। अच्छा भाई भोग तो हम कर रहे हैं एक तो भोग्य वस्तु का क्या मैं सोच रहा हूँ भोग्य वस्तु हमारे पास रह करके मैं उसको भोग करूंगा ये भोग वस्तु का जो भोगता की, की स्थिति है देखो आय वायु विघटित मतलब अब पटली मतलब वायु के द्वारा चालित अब्ज पद्म के पटल जैसे है ना प, प, प, प, प, प, पद्म फूल की पटलिया होता है ना वो क्या होता है कि उसके प, प, प, प, पद्म पत्र के ऊपर यदि एक बिंदु जल रख देते हो वो जल एक क्षण भी वहां पे नहीं टिकता इस बात है वायु विघटित अब पटली लीना भंगुरम ये आयु आयु क्या होता है कि किसी प्रकार किसी प्रकार से एक पद्म के पत्र के ऊपर एक बिंदु पानी आ गया थोड़ा इधर उधर भटक करकेमक की तरह एक क्षण के लिए दिखाई देता है और आयु को तुलना किया पद्म पत्र के ऊपर एक बिंदु पानी की तरह इधर उधर भटक पर हम गिर जाए भटक पर गिर जाता है फिर लोला दियो धारी, दियो धारी, दियो धारी शरीर को धारण करने वाला जो जो भोग विलास की जो है इति बुद्धिमान व्यक्ति बुधा कि इसको अच्छी तरह से समझ करके कि जो है लोला मतलब अस्थिर है जोबन लाल सातन भ्रताम जोवन की जो लालसा में लंबा समय तक रह जाओ भोगुना नहीं है विचार बीमारी से घिरा तो तो रहता है तो बीमारी पैदा करेगा तुम्हारे अंदर और मान लो भोग वस्तु की स्वभाव भी चंचल है और हमारा आयु भी चंचल है और उस आयु में कितना समय थोड़ा भोग मिलता है थोड़ा एक क्षण भी नहीं है फिर भी उस लालसा मैं जो बन की जो लालस उसको विचार पूर्वक अच्छी तरह से समझ लो कि यह तुम्हें शोक देने वाला वस्तु नहीं है एक क्षण एक क्षण के लिए भी नहीं है वस्तु वास्तुन लाल प्रॉपरली इसको अच्छी तरह से विचार करके देखो अपने मन में कि भोगो वस्तु की क्या स्थिति है फिर है। जो है तुम्हारी अपनी आयु की क्या स्थिति है ये जो आयु के अंदर भी जितना जौन भाग है वो और भी कितना कम मतलब कम समय है और इसको भी यदि भोग में ही बिता देंगे तो जीवन को उद्धार कैसे होगा इसको अच्छी तरह से विचार करके योगी स्थैर्य समाधि शुद्ध बुद्धिम योग तो में मतलब जीवात्मा परमात्मा की एकता तो बुद्धि में वकल भी बताया था ये जो है ना ये विष्णु विष्णुशास्त्र नाम में जोग जोग विद्भ नेता करके तो आता था वहां पर जो शब्द को करते भगवान भाषा का लिखते उसका सर्वे इंद्रिया जीवात्मन परमात्मन परमात्मा को संयम करके मन को रूप करके रोक करके जो जीवात्मा परमात्मा की एकत्र चिंतन यही योग है इसी को क्रियाजोग भी बोलते हैं तपो श्रद्धा ईश्वर परिधान क्रियाजोग जो दक्ष मतलब क्या क्या है तब। तब है तप तप तप मन एकाग्रता परम ये पहले बोला फिर अध्र, रखना अध्रा, रहना मतलब अपने स्वरूप में रहना तो तब ईश्वर बार बार भगवान से प्रार्थना कर इसी को क्रिया जो हम बोलते हैं तो इसी को जो है वहां पे विष्णु शास्त्र नाम भी बोलते हैं समस्त इंद्रियों को संयमित करके मन को अपने में मजबूत करके जीवात्मा और परमात्मा के जो एकता चिंतन है इसी को जोग बोलते हैं इसलिए बोलते हैं सरल है चुप बैठना पहाड़ी विषय की ओर चिंता करोगे तो वहां विक्षिप्त हो जाए वहां से अपने आप अपने में रहो कोई दिक्कत नहीं है सजे उसमें बुद्धि को विध वहा उसको पे करो पे को। यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है और भोग वस्तु के ऊपर दौड़ना मूर्खता है शास्त्र दृष्टि से मूर्खता है इसलिए बोलते हैं कि अर्थ क्यों क्योंकि देखो भोग्य वस्तु की परिणति को देखो भोग करने वाले की परिणति को देखो इसको देख करके भोग को वस्तु और भोग करने वाले के परिणाम को देख करके जो है और अपनी जोवन की अवस्था भी देखो कितना कितना पूरा जीवन काल में जोबन कितना समय रहता है इतना अनित्य अस्थिर जोवन में यदि उतना भी उस, उस मतलब जिस समय शारीरिक सामर्थ्य रहता है उस समय यदि तुम साधन में लगाओगे उसको तब तो सफल होता जिस समय शारीरिक सामर्थ्य तो नहीं रहता है सब चीज झिला पड़ जाता है शरीर इंद्र मनुद्धि उस जीव साधन में लगाओगे तब कैसे सफलता मेरे बना इसीलिए बोलते हैं इसको अच्छी तरह से आकलन करके द्रुतम अच्छी तरह से जल्दी से जल्दी ये जो है इसको आकलन करके जितना जीवन जितना छोटी उम्र में योगे अच्छा धैर्य समाधि सिद्ध सुलभ योग मतलब धैर्य रूपी जो समाधि है धीरता धैर्य के बोलते हैं कि मतलब कोई भी किसी भी प्रकार से प्रतिबंधक आ जाता है उसमें से हटना नहीं है साहस पूर्वक उसको झेल देना लड़ाई भी नहीं करना है जो भी आया वो चला जाएगा परंतु मैं अपना जो निश्चय है उससे हिलूंगा नहीं बस भगवत चिंता में मन को लगाऊंगा कठिनाई आ रहा है अरे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं लगे रहो वो ठीक आ जाएगा परंतु अरे नहीं हो रहा तो भाग जाता बस तब कभी भी नहीं हो पाएगा इसलिए धैर्य समाधि सिद्धवे ये जो गए धीर्यता के, के साथ जब बुद्धि को स्थिर रखना, रखना, रखना एक एक आत्मा ने स्थिर रखना जीवात्मा परमात्मा चिंतन में जो अष्टांग जोग बोलते हैं वो जोग है मतलब तो अल्टीमेटली तो वही कारण है उनको भी एकत्रोध परमात्मा की मैं असंग व्यापक सूत्र चेता मतलब तो बोल करके आता है उस स्थिति को समझ नहीं जोग है, जो जोगे बुद्धि तो तो, परंतु तो बाहरी जगत के विषय को प्राप्त करने में जीवन बीत जाता है फिर जितना समय बचा हुआ थोड़ा समय तब तो फिर शरीर साथ नहीं देता तब लगता है जीवन कैसे चला गया इस प्रकार से जो पहले भूल कर आया था उसी को ही जो है थोड़ा दुबारा उसी को समझा जाए संक्षेप में बोलेपय दिवस स्थायी जो बन श्री रथा संकल्प कला घन समय तरित विभ्रमा भोग कंठ स्लेश गुढ़िया प्रणीत ब्रम्हिता बोधी पारं तरी आयुकोल कतिपय दिवस स्थायीन सी रहा संकल्प कला कल्पन समय तरी भोग पूगा, तरितु। आयु को पहले बोल कर मैंने जीवन काल कलोल लोलम लोलम मतलब चंचल कल मतलब चलन जल जल में ऊपर उठने वाला जो है लहर की तमाम ये इतना चंचल है आयु कतिपय दिवस स्थाई जो ये जीवन की जो श्री जो जीवन अवस्था वो भी कितना दिन थोड़ी देर के लिए रहने वाला वस्तु है कतिपय दिवस जस्ट फ्यू डेज जीवन और फिर अर्थात ये जो है धन जन स्त्री पुत्र परिवार जो भी हमको वित्त दिखाई पड़ता है बाहर ये सब जो संकल्प कला मतलब मनोरथुला मन के सृष्टि में, में सारा भोग समूह भी कष्ट कर लोग फिर भी जो है वो क्षणिक की है विद्युत के चमक की तरह क्षणिक है कंठ श्लेष उपग्रह तदर् चन इनम जत्प्रिय जो अपनी प्रिय वस्तु का हम आलिंगन करके बैठे रहते हैं कि मुझको छोड़ के नहीं जाएगा और क्या होता है कि कंठ कंठ उसमें जो आपका कंठ को आप, आप मतलब आलिंगन करनाषता तो में तो उससे जो प्राप्त तो होता है ना नागरम तो पूज है वो भी तो थोड़ी देर के लिए जब प्रियपण अपनी प्रिय वस्तु हमारे पास कितना देर रहता है उस दिन में बिगड़ जाता है इसलिए ए बुद्धिमान व्यक्ति यदि को पार करना चाहते हो भव धी पारम तरितुं। भव भो तरितुं सागर रूपी संसार जो भय रूपी सागर भव मतलब तो जन्म मित्ते चक्रात्मक जो भय रूपी सागर है उसको पारम तरितुं उसको पार जाने की इच्छा करता हो तब क्या करना ब्रह्मा शक्त चित्ता भवत बस परमात्मा में आशक्त चित्त हो संसार में नहीं ब्रह्मा शक्त चित्त भगवत ऐसा ऐसा बनो यदि भय भय भय रूप इस संसार सागर को पार करना चाहते हो तब क्या करना पड़ेगा भगवान में आशक्ति लाना पड़ेगा विषय शक्ति तुमको दुख ही देगा उससे तुम संसार सागर को पार नहीं हो पाओगे अब तक आयु हो गया जल के ऊपर दिखाई देगा तरंग की तरह चंचल उठ रहे जा रहे है उठ रहे जा रहे हैं और जोवन की जो स्थिति अथवा शारीरिक सामर्थ्य तो, वो भी कुछ दिन के लिए रहता है बचपन में भी नहीं बुरा नहीं। जड़ा अवस्था तो आ ही जाता है केवल कुछ दिन के लिए जो रहता है जोवन से परंतु भोग की इतना महिमा है कोई ऐसा पकड़ लेता है कि लगता है कि मैं हमेशा जोवन रहूंगा और से मैं भोग कर पाया नहीं है सभी व्यक्ति का ये अनुभव है जीवन का धन संपत्ति भी है मन कल्पित है भी भी भी धन संपत्ति आज तक किसी का हुआ ही नहीं। नहीं कोई कितना कर ले, ले नंगाई जाना पड़ेगा। कुछ जा सकते। परंतु यदि कुछ साधन करके मन को भगवान में लगाते जा सकता उस मन को लेकर के वो जाएगा तो अगला शरीर में जन्म से ही भगवान की चिंता कर सकते हैं इसलिए यही जो है सबसे बड़ा संपद हमारे लिए कि विषय भोग में की तरह है और वस्तु को करना बुद्धिमान मनुष्य शारूपी भयात्मक सागर को पार करना यदि चाहते हो तो एकमात्र भगवान में अपने मन को लगाओ और चित्त को समाधान को भगवान मन में लगाओ से ये प्रश्न उठ रहा है कि देखो कि संसार के सभी व्यक्ति तो संसार के भोगों, तो तो कोई को ही चाहते हैं और संसार सुख देखो विचार दृष्टि से अगर ठीक से देखोगे संसार आज तक किसी के लिए कितने बड़े अमीर व्यक्ति संसार में मर गए वो भी अंतिम में यही बोल करके जाते हैं कितना हमने इकट्ठा किया परंतु शांति नहीं मिला मुझे में में विवेक विवेक विवेक विवेक इसको समझ समझ जाने से के शुरु से जीवन तब तो आने आने आने टाइम टाइम लग लग जाता जाता जाता है भी भी जाता है है पर तक फिर ठीक है इसको पढ़ के छोड़ देंगे समय हो रहा है श्लेष दुख व्यतिषमोपाचीनावि वृद्धा भाव्य साधु संसारे मनुष्य बदत सुखम सर्पमप्यस्थ कि मध्य नियमित स्थियते गर्भवासे दुख विहसित संसारे मनुष्य बदत सुख सल अस्त किचार करके देखो संसार में थोड़ा भी सुख है क्या हे मनुष्य हे मनुष्य बोलो अच्छी करके विचार करके बोलो ये संसार में थोड़ा भर के लिए कुछ बोला ऊपर से ती तरफ से तीन तरफ की सुख है उसमें से थोड़ा एक बिंदु मक्खी मिल गया मधु कोट में गिरा तो उठी है आज ही रखते हैं एक हमारा कुछ और काम है आज पूर्ण मदर्णाथ पुर्न पूर्ण पुर्न मुद्दे पूर्ण सूर्ण आदाय वो 246 इसको 37 का अर्थकल करेंगे वो 246 के ओ हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कृपया ध्यान से और नमः शिवाय